यमचत्र उभे भवदन मृत्युशोपेचना क्थाएत्र सह जिश आत्म ग्रह्म ब्रह्म ब्राह्मण धर्म के धारक ब्राह्मण धर्मोपदेशता है और आचरण करता तो है ही सभी के सभी क्षत्रिय धर्म के शासक है जो मार्ग में जन को दंड देता है कंट्रोल करता है तो दोनों इस प्रकार से गुरुत्वेन उपदेष शासन द्वारा शासकत्वात् ब्राह्मण और क्षेत्र दोनों धर्म के धारक है ओदन के समान ओदन है ओदना का अर्थ रूढ़ तो है जानते हैं चावल भात तंडुल से बना हुआ भात को कहते हैं औदन उन्दी खेदने धातु है उसे युच प्रत्यय करके के ये ओदना बना उ धर्म से वर्षणे ने रक्षण न वाई दी ओदना ब्राह्मण के लिए वर्षणे न और छत्र के लिए रक्षण ना उन्नति क्लेदी धर्म से वर्षण न और रक्षण जो धर्म की वर्षा कर रहा है कैसे ज्ञान प्रदान करने के दौर को ब्राह्मण ब्राह्मण अपने शिष्य और अन्य प्राण क्षत्र वैश्यों को धर्मोपदेश की वर्षा करते इसलिए उसका नाम ओदना हो गया और क्षत्रिय धर्म की रक्षा करता है अपने दंड के द्वारा वह रक्षक है इसे रक्षक और उपदेशक इन दोनों को लेकर के इस गुणों को लेकर धर्म धारगत्व मान करके कह दिया गया ओदना अर्थात ये दोनों ही ब्रह्म प्राप्ति के साधन उनकी ब्रह्म प्राप्ति कैसे होगी गुरु के अंदर उपदेश प्राप्त करने पर ही होगा और अनुष्ठान करूंगा उसकी रक्षक बैठा उसका भय भी रहेगी इसलिए इसको ओदन जैसे भूख निवृत्ति करने के लिए भोजन आवश्यक तृप्ति जरूरत भोजन तृप्ति उसका साधन कौन है भात ना इसी प्रकार से संसार में जो जन्म और मृत्यु का चक्कर है इस निवृत्ति होने के लिए हमें मोक्ष रूपी तृप्ति की जरूरत है उस तृप्ति के अंतर्गत साधन है ब्राह्मण और इसलिए इनको ओदन के समान ओदन कर दिया इस अध्यात्म साधना में भी और मृत्यु जैसी उपये चलम यह धर्म का शासक है ये जो है पुण्य पाप के व्यवस्था करने वाला है ना ये पुण्य पाप के आधार पर सबको किसको भेजना है ये तो यमराज जी निर्णय लेते हैं सब हिसाब है किताब मरणोत्तर काल में करने वाले होने से धर्म के शासक तो धर्म, धर्म शासक मृत्यु हो गया उपसेचनम उपात्व शरण शरणार्थ में लुट प्रत्योग करके सेचन मना उपसेचनम का अर्थ है जीवन प्रति उपसेचनम् स्वकर्मानुसारेणा मरण के समीप काल में ही मरण के उत्तर से काल में उपकर्ता क्या करते हैं उनके कर्मानुसारेणा विभिन्न विभिन्न लोकों में उनको डाल देते हैं जैसे जल को आप पेड़ में डालते हो वैसे जीवों को लोकों में फेंक देते तो नर्क में जा तो स्वर्ग में जा तो वहां जा तू यहाँ जा सब वजह वजा कर्म किया है उस अनुसार सींचने के समान सींच रहे विभिन्न लोक रूपी पेड़ों को जीवों के द्वारा इसलिए उपमा का तात्पर्य बना एक साधन है कि मोक्ष का साधन यह भी है धर्म का धारण धर्म का शासन दोनों ही मोक्ष साधन के अंतर्गत आ गया इन साधनों के द्वारा साध्य कौन है ब्रह्म ब्रह्म ने आत्मन ब्रह्मण और जो ब्रह्म शब्द है उस ब्रह्म शब्द कर ब्राह्मण है मंत्र में जो ब्रह्म शब्द करते है उसका ब्राह्मण। छत्रम ब्राह्मण हाँ छत्र ना उसके साथ पटित होने से छत्र के साथ पटित ब्रह्म शब्द ब्राह्मण यश मैं आत्मा ना ब्राह्मण आत्मा आत्मा का ये भात और दाल है दाल सब्जी चटनी वो आत्मा के प्रति ऐसा इसका मतलब क्या आत्मा एक थाली जैसा है मान लो मोक्ष नामक थाली आत्मा थाली में विद्यमान मोक्ष जो तृप्ति पाओगे ना थाली में रखा भोजन खाएंगे तृप्ति होएगी, तो शोक का निवृत्ति पूर्वक तृप्ति यही है पंचदशी में आया था ना मैं समझाने के लिए क्या बताया उन्होंने सीढ़ियां बताई आवरण है विक्षेप है है ना शोक है मोह है शोक है तृप्ति है सात सीढ़ी बनाई तो शोक निवृत्ति पूर्वक तृप्ति प्राप्ति में ये सब साधन है जैसा आपके क्षुधानिवृत्ति पूर्वक भोजन के द्वारा क्या हो? तृप्ति होती ना वो तृप्ति के प्रति साधन कौन है भात दाल सब्जी उसी प्रकार यह शोक निवृत्ति पूरक जो आनंदानुभूति रूप तृप्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति में साधन के समान साधन है ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह मृत्यु सहित तो। और हमेशा साधन स्वत ही सिद्ध होता नहीं है शादी प्राप्त नहीं कराता गाड़ी खड़ी है खड़ी है तो आपको स्वयं ले जाएगा क्या बद्रनाथ साधन स्वत ही साध तक पहुंचाता नहीं किसी को किंतु कोई योग्य साधक के द्वारा उस साधन का संचालन किया जाए प्रयोग किया जाए तभी वह साधक पहुंचा सकता है और योग्य साधक नहीं है तो गड्ढे में डाल गंगा जी जे पहुंचा देगा गाड़ी को सबको लेकर सब ले के स्वयं भी जाएगा सबको लेके पहुंचा देगा योग के साधक होना भी जरूरी है आधा कचरा ज्ञान वाला साधक से काम चला चलेगा नहीं आप प्रशिक्षित साधक से भी काम चलेगा नहीं अर्थ प्रशिक्षित साधक से भी काम चलेगा नहीं और आप प्रशिक्षित से, से होना अप्रशिक्षित तो संभव ही नहीं है इसी बात को बताने के लिए जान करके मृत्यु कर दिया क्यों लिया मृत्यु को कारण यह जन्म मरण का भय जो मृत्यु का भय है वही व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त कराता तो व्यक्ति धर्म में प्रवृत्ति नहीं होएगा मनुष्य यदि में न हो संसार में कौन पुण्य प्रयोग करेगा क्यों करेगा पूजा पाठ ध्यान भजन सब अमर है जैसे हैदंड हो जाएगी इसे दिखाना चाहते हैं कि मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसका भय से विवेक वैराग्य वैराग्यदि साधनों के द्वारा व्यक्ति व्रम्ह इसको लक्षित किया लेकिन यह बात कौन तावेदित्र सहा इस विषय में उसको कौन अज्ञानी जान सकता है कौन सा अज्ञानी इस प्रकार से तत्वों को समझ सकता है नहीं समझ सकता है इसको तात्पर्य आक्षेप में कौ मैंने कौन सा अज्ञानी पुरुष जो पूर्वोक्त अधिकारियों के समान वह भी जान ले किस प्रकार जान सकता है अर्थात नहीं जान सकता है बात शिकार कुछ कुछ बात संकेत कर देंगे बात की तो अपना समझना पड़ता है इस तो अनेवम भूतो जिस प्रकार का नहीं है इस प्रकार का नहीं मतलब अनेवम भूतो दुश्चरित अविरत आदि रूप कहा दुश्चरित अविरत आदि रूप वाला है न अविरतो दुश्चरिता विपरीत क्या होगा तो दुश्चरित से व्रत हो गया दुश्चरित से व्रत नहीं है प्रज्ञा ना ने क्या कहा था आचार्य यथोक्तम आत्मा प्राप्त है न जो ऐसा नहीं है अन्य मत ये उत्तम ऐसा होता है वो कैसा है दुष्ठ से व्रत हो चुका है इंद्र लोलुपता लो से रहित है समाह वाला है समाहित होने का फल क्या मिलता है छाती सिद्धि वृद्धि वगैरह उससे भी विरक्त है आचार्यवान है ऐसा परोक्ष ब्रह्मज्ञानी जिस प्रकार से परोक्षानुभूति कर लेता है उससे भी प्रित होता अर्थात पहले जो कहा गया उन्हीं को लेना तो नहीं है हा? और अशांत है असमाहित वाला है जो अशांत मानस वाला है वो व्यक्ति इसको नहीं जान सकता असंता इसको है अत्ता, अत्ता अत्त्रा दीकरनु अत्त्रा दीकरनु एक दो नौ और दस प्रथम अध्याय पाल नौ और दसवें सूत्रों में विचार है ब्रह्मच ब्रह्म सर्वधर्म विधार के अभी सर्वधर्म के अपि जो दोनों दोनों जान करके जातिवाचक बना दिया की छत्र क्षत्र दो ब्राह्मण ताकि ना क्षत्र के साथ पठित होने से ब्रह्म ब्राह्मण जाति को लेना सर्वधर्म विधार के क्योंकि सर्वे ये वेदोग धर्म कैसा उपदेशादि धारके अन्यत्र धर्मार्थ धर्मार्थ धर्मादाक्षित है लक्षित है वो यहां उब से अर्थात क्या धर्मधारक कौन से भिन्न वो ब्रह्म ये धर्मधारक ब्रह्म नहीं है यह ब्रह्म के प्राप्ति के साधन मात्र है इसे अन्यत्र धर्म तो धर्मधारक और धर्म इन दोनों से भिन्न है विलक्षण है कौन वह ब्रह्म उसे कौन जान सकता है अज्ञानी ऐसा इसलिए ले लिया। भूते उभे, सर्वत्राण पहले वाला गुरु है ब्राह्मण सर्व धर्म का विधान करते उपदेश के माध्यम से और धर्म का त्राण मैं रक्षा भूते क्षत्र रक्षा उभे दोनों भोजन आसनम भवत्या दोनों ही भोजन के साधन के समान साधन है मोक्ष भी भोजन का साधन के समान साधन समझना सर्वहरों मृत्यु इस पर सर्वहरों में अन्यत्र धर्म विभावित उससे प्रकाशित वस्तु कहा जा रहा है अन्यत्र कि जो धर्म नहीं किया उसमें नरकाली में डाल के विभिन्न प्रकार के दंड देने का का है। या में, में यही होता है। इसे कहते हैं तो करने वालों को जो दंड देने में जो समर्थ भी विषय नहीं है वो ब्रह्म वो आत्मा कैसा है वो मृत्यु का भी विषय नहीं है बल्कि मृत्यु उसका प्राप्ति के प्रति साधन हो गया भय प्रदायक न भय प्रदातृत्व नृत्यु मोक्ष के प्रति धर्म के प्रति साधन मृत्यु सब जगह समझना वहां पर बोले ने बोलेम इव लेकिन यहां बोल दिए इसको समझ लेना ओदनस्य ओदन से असन अपन भोजन का मुख्य सामग्री है फिर भी वो अपर्याप्त है पर्याप्त नहीं बिना दाल का केवल चावल पर खाओ बोलो आज आदमी देखते रहे कुछ साथ नमक तो चाहिए कम से कम नॉन रोटी बोलते ना प्यारी नॉन रोटी नमक रोटी खा लेंगे नमक भी नहीं केवल रोटी खाओ तो बड़ा चलिए जीव बन जाता है खाने की इच्छा नहीं एक के बाद दूसरे वो वो भी जोड़ना पड़ा प्राकृत प्राकृत बुद्धि के वाला है तो से रही थे, सन ऐसा होते हुए को ऐसा ज्ञानी कौन है जो इथा एवं यथोक्त साधन साधनवान इव जो यथोक्त साधन वाले के समान उस ब्रम को वेदा, जान आती यहात्माती जहां वस आत्मा का जब लक्षण स्वरूप है उसको जो है कौन जान सकता है कोई भी अज्ञानी नहीं जान सकता है, कि इसका है। इस प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली भी समाप्ति को प्राप्त हो जाता है अब अगले किला अवतरणी का भाषा धैर्य देखिए तीसरी वल्ली प्रथम अध्याय का आरंभ होता है पूर्वोत्तर वलियों का संबंध जोड़ रहे भाषाकार आप क्योंकि पूर्व हमेशा उत्तर का उत्थापक होता है उत्थाप्य उत्तर वाला और पूर्व में जो है वो उत्थापक उत्थ्य उत्थापक भाव संबंध यहां मान लिया जाता है टिप्पण में है सच उत्थाप्य उत्थापक भावात्म को अवगंतव्य पूर्व से उत्तर उपस्थापकता विद्या विद्या क्या है वो साँग? कैसी पूर्व को उत्थापक अपने मान लिया अगले का उत्थापित क्योंकि पूर्व में क्या क्या चर्चा हुई है वो संक्षेप में बता रहे हैं जिसकी वजह से हमें आगे के साथ यह विचार करना पड़ रहा है विद्याविद्य नाना विुद्ध नाना और विद्ध भले उपन्यास क्या है और अविद्या ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं और वृद्ध फल वाले भी है केवल अलग ही नहीं है नाना ही नहीं है भिन्न भिन्न ही नहीं है किंतु वृद्ध फल देने वाले भी हैं क्योंकि भिन्न भिन्न वस्तु भी ये मिलकर के ही फल दे रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है ना जैसे अभी आपने बोला दाल भात है मिलकर के तृप्ति भी फल दे रहे कि नहीं दे रहे है, भात अलग चीज है दाल अलग चीज है फिर भी दोनों मिलके एक फल दे रहे हैं ताकत क्या है अच्छा मना जाता है आपने ही बोला एक के बिना दूसरा पर्याप्त याद तब का नहीं कहते हैं इतना ही नहीं किंतु वृत्त फल वाले एक संसार बंधन को देता है दूसरा मोक्ष को देता है यह बात अभी तक तो उपन्यस्ते कहा बोला गया दूर इत्यादि उनके द्वारा न सफलता सफल उन दोनों को यथावत निर्णय अभी तक नहीं हुआ है कहा दिया गया दोनों भिन्न भिन्न है वृद्धफल वाले हैं है ऐसा है वैसा है लेकिन अभी उनका सफल निर्णय नहीं हुआ है यथावत निर्णय नहीं हुई है फल के सहित उनके यथार्थ स्वरूप में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तथा उसे निर्णय करने के लिए रथ का रूपक कल्पना रथ रूपक की अब हम कल्पना करने जा रहे हैं आत्मानंद विधि इत्यादि मंत्रों से आरंभ होगा तीसरे मंत्र से रथ रूपक कल्पना से आपको बताएंगे फिर बहेंगे जो इसमें एक विज्ञान वन सारथी है वो अपने घोड़ों को मोक्ष को पालेगा जब विज्ञान वन सारथी है इसी को दौड़ा देगा संसार में और संसार में डूब जाएगा बताने हैं इसीलिए रथ रूप की कल्पना करके उनका वास्तविक स्थिति क्या होती है है दोनों के पास यही उपाधि वो साधन एक है इन प्रयोग करने वाले की अकल के ऊपर दोनों इस बर साधन तो ही शरीर है मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया यही उपलब्ध हैं। इनके द्वारा कर्म उपासना करके संसार को प्राप्त करना चाहते हो इनके द्वारा वेदांत पढ़कर विद्या को प्राप्त करके आप मोक्ष को पाना चाहते हो तो पर है ना? और विद्या और अविद्या दोनों सांस सबको उपलब्ध है कि पहले जमाने में जो कोई भी व्यक्ति गुरुकुल में जाता था ब्राह्मण क्षेत्र वही तीनों को स्वस्व शाखा का सारा चीज पढ़ाया जाता था उससे अतिरिक्त तो जो पढ़ना चाहे जिस विषय में आगे बढ़ना चाहता है एक विषय को पढ़ाया जाता था बाद में इन पहले तो सामान्य रूप क्या दिया जाता था सभी ज्ञान अपनी शाखा पूरा रखो उस शाखा में आया जो परिषद है उस शाखा में वो उपासना हैं उस शाखा में आए हुई कर्म है सबका कर ज्ञान उसको मिल रहा है तो जितने भी लोग आज जैसे जो भी स्कूल में चला जाए एक क्लास दो क्लास पढ़ते उसको क्या पढ़ाया जा तो एक का दो चार दो तीस छाए अच्छा जाएगी सबको कॉमन सबको सामान्य एक ही शिक्षा दी जा रही है पूरी देश के विश्व भर में यही शिक्षा पहली दी जाती है टूर टू टू टू जो फोर पढ़ाया जाएगा जा जा क्या कोई भाषा में बोलेगा उसको सबको एबीसीडी रटाया जाएगा जा तथा भाषा का तो सामान्य जो तो ज्ञान है उसकी शिक्षा सबको समान रूप में मिलता ही है और विद्या और अविध्य दोनों क्या है प्रत्येक शाखा में विद्यमान सामान्य ज्ञान वो सबको उपलब्ध हो रहा है आजकल की शिक्षा में नहीं है क्योंकि आज आजकल स्कूलों में पेट की पूजा की पढ़ाई होती है पहले तो गुरुकुल ही होते थे कोई और स्कूल तो था ही नहीं न स्कूल था न सकुल था न स्कूल था न कुल था ना कुछ नहीं था गुरुकुल होते थे वहां सब शास्त्रों की पढ़ाई और शास्त्रों सबसे पहले उसको अपना शाखा का रटन शाखा संबंधी अंगों को सबको पढ़ाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि अब उसका निर्णय करना जरूरी है जब सब विद्या और सामान्य प्राप्त हो रहा है उसके बावजूद भी सभी लोग विद्या की नहीं जा रहे हैं क्या कारण है सब लोग विद्या में क्यों भाग जाते हैं सब समझना जरूरी है तो निर्णय कल्पना तथा प्रतिपत्ति सौकर ऐसे करने पर ही इस विषय संबंधित ज्ञान में सुग्रता होगी क्या आप कहेंगे सीधे क्यों तो नहीं बोला आपने रूपक की कल्पना रूपक की कल्पना के बिना सीधे सीधे कहते तो शायद आपको स्पष्ट होता ही नहीं कल्पना अगर आपको समझ में आएगी घोड़े क्या हैं, विषय क्या है, है सड़क क्या है तब फिर आदमी को समझ में आएगा मेरे पास विद्या और विज्ञान में दो चीजें हैं इनको अगर मुझे किस तरह से चलना चाहिए कैसे चलना चाहिए इसीलिए प्रतिपत्ति सौकरी को देखते हुए हमने तथा प्रतिपत्ति इससे क्या लाभ होगा रथ रूप की तथा विवेक दो आत्म उपन्यासीये थे दो आत्माओं का तो उपन्यास किया जा सकता है आसानी से क्या प्राप्त प्राप्य गंत गंतव्य विवेकर्थम प्राप्ति और प्राप्य प्राप्ति तदात्म अवस्थिति और गति क्या है तक साक्षात्कार मात्र इसलिए पहले आपको परोक्ष ब्रह्म की प्राप्ति होती है फिर गति होगी मैंने साक्षात्कार होगा इसी प्रकार लोकों के बारे में भी पहले प्राप्ति है फिर उसका साक्षात्कार सिर्फ प्राप्ति का तात्पर्य यहां तदात्मना अवस्थिति जो भी अब उपासना किए हो तो, तो देवात्म हो गया इतने कर्म फल का तो काम कर्म में भोगार्थ भोग के लिए तो कर्मानुसारोगा में जा तो तो करके प्राप्ति तद अवगति जाओगे आप फिर वहां उसका साक्षात्कार होगा वहां इसलिए प्राप्ति का तथिति और गति का मतलब अवगति का मतलब तरह तो यह समझना उनका विवेकार्थम गंत्र गंतव्य क्योंकि प्राप्त प्राप्तव्य और गंत गंतव्य लगता है पर्यावाची जैसे है ना? प्राप्त प्राप्तव्य गंत गंतव्य लगता है पर्यावचित है। तब समझाने के लिए इसे टिप्पणकार समझाते इस नहीं है एक तो साक्षात्कार पर्यत लेना है अवगति से क्यों तो ज्ञान तक लेना गम गत्व लेंगे हम इसलिए ज्ञान गत्व में ले लेंगे गंत में और प्राप्त प्राप्त में गमनागम गम्न सामान्य गति को ले लेंगे इसलिए ले दो आत्मा इस है जो तो उपन्यास किया जा रहा है तो तो मुंडकों में आता है ना द्वासुपूर्णाश्र जय सया आया हुआ है शराव अक्षर योग वहां पुरुषोत्तम योग अध्याय पंद्रवा अध्याय में भी आता है गीता में अनेक आया आगे में भी श्वेता शत्र में क्या है अज है दो है है ना एक क्या है अनन स्वाद अन, रूपये स्वादी स्वाद एक तो अपने रूपी आनंद को भोग रहा है और दूसरा विरा भोग देखते दे रहता है इस से अनेकों श्रुति स्मृतियों में दो आत्मा का वर्णन किया गया है एक अंतर्यामी है वह सभी उपाधियों में एक ही है और एक दूसरा वो है कि तो प्रत्येक उपाधि में अलग अलग है अनेक है। उन दोनों को यहाँ विलक्षण शब्दावली से बोला जा रहा है लेकिन गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तो ब्रह्म विदो वदी पंचाग्न ये ये चित्र नाचिकेता पंचाग्न यो थम पिबंत हो लोके लोक क्या है प्रथम पिबंत हो सुकृतोक लोके मने शरीरे लोक से तात्पर्य शरीरे इस शरीर रूपी लोक में सुकृत कहते हैं शरीर रूपी लोक में क्या है पहले गुहाम ले लो गुहाम बुद्धिपी गुफा के भीतर प्रविष्ट हो कौण दो प्रविश्य पिबंत सुकृत्य पिबंत उत्कृष्ट पर ब्रह्म के स्थान गुहा गुहाम करके द्वितीय है ना सत्य समझना गुहायाम परमे परार्धे गुहायाम प्रविष्ट परमे सप्तमी है ना परार्धे ये सब सप्तमें तो एक साथ कर लेनी पड़ती है गुहायाम कर लेना पड़ता है अर्थ है पर ब्रह्म उत्कृष्ट का स्थान है। परमे मनु उत्कृष्ट परार्धे पर ब्रह्म अर्धक अर्थ आधार स्थानम आधा अर्थ नहीं अर्धम आधा ऐसा नहीं कि अर्धम शब्द स्थानम में है परार्ध मैंने ब्रह्म का स्थान रूपी उस गुफा में ब्रह्म का स्थान रूपी उस गुफा में ऐसा अर्थ किया जाएगा दो जीव प्रविष्ट है दो जीव कार्य वास्तव में एक जीव है दूसरा ईश्वर है अंतरयामी ईश्वर दो लोग प्रविष्ट हुए हैं इसे कहा जाएगा दो लोग प्रवेश किए हुए हैं और उनमें से अपने कर्म फल को भोगने वाला छाया तपो और कैसे हैं वे दोनों एक छाया है और दूसरा आतप किस तर? छाया इसलिए कह दिया एक अज्ञान विशिष्ट है और आत पूर्ण ज्ञान विशिष्ट है प्रकाश गति धूप प्रकाश को छाया छाया प्रकाश ज्ञान की तुलना में और छाया अज्ञान को लेकर अज्ञान के कारण एक अज्ञानोपाधिक है और एक ज्ञानोपाधिक है और दूसरी बात ये भी दिखाना चाहते हैं छाया हमेशा धूप के अधीन है धूप न हो तो छाया कहा गया अंधकार में छाया ढूंढो अपनी किसी चीज की छाया नहीं मिलेगी अंधकार में अर्थात के अधीन ये, जीव है। ये भी दिखाना चाहते हैं। इसे छाया तपो कर दिया ईश्वराधीन ब्राह्मण इंत्रारूढ़ानी माया कहे ब्राह्मण सराबूतानी इंत्रारूढ़ानी माया सबको नचा रहे हैं दौड़ा रहे है। इसीलिए वो आतप के समान है जिसकी अधीन छाया होती है ईश्वर की अधीन अजीब आत्म लेकिन वह जीव क्या कर रहा है अपने कर्म फल को भोगने वाला है सुकृत्य प्रथम पिबंत हो स्वयंकृत सुकृत समझे स्वयंकृत का नाम सुकृत है वह कर्म को रूपाजो जो प्रथम फलम उस फल को वह पा रहा है और जैसे जीवचन का प्रयोग कर रहे उसे लगता है दोनों ही भोग रहे होंगे पिबंता कर क्या होगा फल भोगता रहो तो कहेंगे नहीं छत्रो या न्याय छत्रण इस न्याय के समान अथवा गर्द न्याय गधी गधी का न्याय एक न्याय होती है एक छत्री न्याय दोनों एक ही अर्थ में है वास्तव में छत्रोण यात्री में क्या है बारिश का दिन है सड़क पे जहां देखो वहां छाता छाता दिख रहा है सब लोग छाता लेकर चल रहा है ऐसे भी कोई वहां हो रहा हो एक दो तो होंगे ही जो बिना छाते वाले भी है सड़क पे नहीं होंगे क्या होते ही छतरी वाले बिना छाते वाले को वाले को भी छाता वाला मान लिया जाता है हजारों गेहूँ पिस गया तो उसके बीच में दो चार जो तो घुन रह गए कीड़े वो भी भूत पिस जाते उसी प्रकार एक है कर्मफल भोगता उसके साथ है बैठा है चुपचाप कहते कर्मफल भोगता है जैसे आजकल से एक चोर बैठा है जो बैठ उसको चोरी बोलेंगे चोर तो छोड़ देंगे पहले तो पकड़ा जाएगा जो साथ में है उसको भी पकड़ के ले जाएंगे छोड़ेंगे गर्द भी न्याय में यथादश भी सा पुत्र से भारती गर्द भी न्याय है ये झूंडो मत न्याय है लिखा है यथा दशवी सह पुत्र भारम एक गर्भिणी गधी है और उसके पहले पैदा किए दस लड़के हैं दस गधे हैं और दसों गधों पर भोजा लादा हुआ है सामान डाल के ढो के ले जा रहा तो क्या वो गर्भिणी गधी पर भी कोई सामान ढोएगा नहीं ढोएगा गर्भिणी गधी साथ में चल रही है व्यवहार क्या हो रहा है दस पुत्रों के साथ एक गधी भी जा रही है और सब सामान ढो रहे हैं तो गधी भी सामान ढो रही है इस बार हो जाता है ये उस पर कोई बोझा नहीं डाला गया है व्यवहार क्या हो गया वो भी ढो रही है सह बोलते ना अपने यथा दश भी सह पुत्र भारम वहति गर्द ये न्याय का स्वरूप है जिसे वहति है गर्द भी लेकिन वहन नहीं कर रही है आप कर, रहे, कर रही है इनके साथ दस पुत्रों के साथ अर्थात क्या है वास्तव में दस पुत्र ही उसके भार को वहन कर रहे हैं वो वहन कर नहीं रही है इन उसे भी कह दिया गया वो कर रही है पद्धत यहां पर भी साथ में रहने मात्र से अनेकों जीव एक तो नहीं ना दशवी पुत्र इसलिए हजारों जीव कर्म भोग कर रहे और प्रत्येक हृदय में अंतरयामी रूप में ईश्वर बैठा हुआ सात बैठायामी क्या कहते हैं ये भी भोग कर रहा है ऐसे कहा गया प्रविष्ट प्रयोग हो गया ऐसे कौन कहता है ये बात ब्रह्म विदो तीन प्रकार के लोग इस दुनिया में इसको जानते हैं नंबर एक कहते ब्रह्म लोग ब्रह्म क्या क्या है वो तो अलग पर ज्ञाता लोग इसको जानते हैं और कहते हैं प्रवृत्ता पर आगे देंगे दूसरे लोगों को तो पंचाग्नि पंचाग्नि उपासना करने वाला पंचाग्नि से तीन तरह के लोग आ जाते हैं यहां पर लौकिक पंचाग्नि श्रौ पंचाग्नि और औपाग्नि उपासना वाला जो है प्रतीक वाला जो आया हुआ है छांदवी उपनिषद में वो वाला प्रकार के पंच अग्नियां होती है एक पंच अग्नि वो है जो ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ मास होता है भयंकर गर्मी उसे चार दिशा में चार अग्निकुंड बनाना चार अग्निकुंड और ऊपर धूप छप नहीं खुले उस धूप में बैठा हुआ है और अग्निधग खूब चल रहे इन चार हैं। चार कुंड बोलते हैं वास्तव विधि कहते न पूरे चारों तरफ होना चाहिए पीछे पीठ तरफ से थोड़ा सा इतना सा रास्ता अंदर आने के लिए जाने के पूरे आप जल रहा चारों तरफ आप ऊपर आगर उसके बैठे तपस्या लौकिक पंचाग् में चार अग्नि ऊपर में पांच और क्या अग्नि के पीछे बाहर थोड़ी बैठेंगे किलोमीटर दूरी में और क्या पीछे बैठना तपना ऐसे थोड़ी तपेगा आदमी पंखे के नीचे बैठ के दपेगा क्या पांच नंबर चलाते हो तो कैसे तो तब पता चलेगा तब का पता नहीं चलेगा बेचारा तब जाता है तो हमारा रेगुलेटरी तब करके फूंक जाता है वो थोड़ी ताप तो तब पता चलेगा वो गर्म हो रहा है तब ऐसा होता है ऐसे थोड़ी है आग लगा के वहां लगा लिया ताप रहे हैं तो खा जा क्या इसके पीछे बैठो ऊपर से सूर्य का धूप ज्येष्ठ मास कैसी है वो पंचागू अब करते हैं बनावटी करते हैं वैराग्य विशेष्य में क्या बोलते गो। तो गोबर को हैं गोबर के कंडे बना के आप देख सकते हैं चारों तरफ कोयले का आग हो तो बात थी लकड़ी का आग भी नहीं और गोबर के कंडे कितने गर्मी देंगे ठंडी में बड़ा आनंद देंगे माक को तो मेरा होकर तो क्या क्या बड़ा आनंद आएगा थोड़ी थोड़ी गर्मी रहेगी ना मजा आएगा तो नाटक मात्र रह थोड़ा है वास्तविक पंच असली चीज वो है लौके पंचाग्नि और दूसरी शौद पंचाग्नि क्या है दार्पत्य दक्षिणाग्नि आहवनीय सभ्य और आव सत्य अगला में दूसरी लाइन धारपत्य दक्षिणाग्नि आहवनीय सभ्य और आवसत्ये है शौद और औपासनिक पंचाग्नि कौन सी है वो भी अगले पंक्ति द्यू पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित ना असौभाग हो गौतम अग्नि ही है गौतम स्वर्गलोक है यह एक, एक अग्नि है दूसरा जब बादल है दूसरी अग्नि तीसरा ये पृथ्वी चौथा पुरुष पांचवा और ये पांच अग्निया जिसमें बच्चा पैदा हो है लास्ट में ये औपासनिक पंचाग्नि कहा जाता है तो लौकिक शौथ और औ पंचाग्न इनके द्वारा अपरब्रह्म प्राप्ति फल है ना इसलिए इनको लोग का अर्थ हो गया अपर ब्रम्भ प्राप्ति के से अपर ब्रम के ज्ञापन हो और त्रिनाच के तीन बार जो नाचके संजात जंगिरी को प्राप्त स्वर्ग की अग्नि उस अग्नि को अनुष्ठान करने वाला स्वर्गलोक फल को प्राप्त करने वाले ये सभी लोगों का यही कहना है स्वर्ग को चाहने वाले लोगों के द्वारा यही कहा जाता है को छाने वालों के द्वारा यही कहा जाता है और प्रण, को जानकर वाला क्या प्राप्त किया हुआ व्यक्ति यही कहता है इस हृदय ईश्वर है, एक जीव है, फल को भोगता है और दूसरे जो अंतरिया प्रथम सत्यम अवश्य प्रथम मने सत्या तो सत्यम अवश्यम भावित अवश्य भावी होने से कर्मफलम अवश्यम भावी है वो रितम को सत्य पर्यावचय कर दिया पर, अन्य तरह अलग अलग कर देना प्रथम दिशा सत्यम दिशा कार्य अलग अलग कर देते रितम का सत्यम का क्या कहते हैं रितम बने सत्यम क्यों सत्यम कार्य उसको क्योंकि अवश्यम भावी इसे बचेगा नहीं जो जो कर्म किया है वो कर्म को जरूर फल भोगेगा अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा ढोंग किया है तो धक्का खाएगा जो जैसा करा वैसा प्राप्त करेगा फलम पिबंतो पिबंतो की व्याख्या कर रहे देखो एक कर्फोलम कर्मफलम पिपति, भूंगे क्या पिबती क्या है भूंगे भोग करता है एक जो है उन दोनों सत्र मैंने दो मध्य उन दोनों में से एक कौन है वो जीव क्या करता है वो कर्मफल को भोगता है तरह जो दूसरा है वो कर्मफल को भोगता नहीं फिर पिबंतो क्यों बोला दोनों पिबंतो दोनों पीने वाले मैंने दोनों भोगने वाले हैं कर्मफल को ऐसी क्यों मत किया फिर मंत्र पिबंतो दियो जन्म से प्रयोग हो गया तब तथापि यद्य समझ लेना यद्यपि इतना न भूंग तथापि पात्र संबंधा छत्र फिर भी क्या हो पात्र संबंधा जब भोगफल भोगने वाला उस जीव के साथ संबंधित है जीव का वो क्या कर रहा है किए गए सरल कर्मों का साक्षी है उन कर्मफल को देने वाला है ना उनको उनको उनके फल को देने के लिए उनको सदा देख रहे हैं क्या कर रहा है क्या सोच रहा है क्या समझ रहा है आपका हर गलत सोच विकार्ट हो जाता है उसके हिसाब में आप करेंगे वो तो है ही है तो दुनिया के सामने पता चल रहा क्या कर रहे हो लेकिन आप जो सोचते हैं गलत सोचते हो अच्छा सोचते हो सब कुछ देख मानस कर्म कायिक वाचिक मानस सकल कर्मों तो का साक्षी है ईश्वर आखिर वह सकल कर्मों नजदीक से देख रहा है निरंतर देख रहा है देखने वाला होने से समझित हो गया आपसे आपको देखने वाला आपसे संबंधित है इसलिए उसको भी साथ में कह दिया गया छत्र धारण करने वालों के साथ ये छत्र धारण नहीं किया उसको भी छत्री वाला कह दिया जाता है जो गदी ढो नहीं रही है उसको भी ढो रही है गया गया। जो गेहूं नहीं है वो भी साथ पिस गया उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझ लेना ईश्वर है कर्फल भोक्ता नहीं है फिर भी उसको करफल भोगता कह दिया जाता है छत्र पर गुहाधिकरण इस पर भी एक अधिकरण है गुहाधिकरण एक के बाद लिया गया है, एक दो ग्यारह बारह तो एक दो नौ दस में वो था ग्यारह बारह में इस मंत्र पर विचार गुहाधिकरण नाम से ब्रह्म सूत्र सुकृत्या स्वयंकृत कर्मण करता जीव तावद एक चेतना देखो कह रहे हैं साफ साफ आनविरी ऋत पान करता ऋतु मन कर्मफल पान का करता कर्फल का पान का भोगता जीव है पहला एका चेतना सिद्धेतन चढ़ नहीं है जीव नहीं है समान इसलिए जानकर के बहुत एका चेतना और अभी सिद्ध है सारी दुनिया जानती है प्रसिद्ध द्वितीय अन्वेषण लोके संख्या श्रवणे समान स्वभावे प्रत चेतनया चेतनतया समान स्वभाव परमात्म द्वितीय प्रतीय दूसरे की अन्वेषण करो दूसरा कौन हो सकता है तो लोक में संख्या का क्षण जब होता है दो तो अपने आप आदमी क्या करता है तो दूसरा कौन है ढूंढेगा जब एक भी तो दूसरा कौन है ढूंढेगा एक के बारे में जीव हर आदमी जानता है अपने आप को जीव मानता है तो जीव तो दुनिया में प्रसिद्ध है लेकिन दूसरा कौन ही सदर विवाह में ढूंढना पड़ेगा तब ढूंढोगे तो ये सोचोगे कोई सम्मान स्वभाव कि, कि मैं जो भोगता जीव चेतन हूं दूसरा जो, जो होगा वो उसको भी पिबंध जो संकेत किया जा रहा है तो जरूर वो भी चेतन होगा ना प्रथम प्रती व दर्शनात् प्रथम प्रतीति के दर्शन को देखते हुए समान चेतन समान स्वभाव चेतन रूपेण समान स्वभाव वाला हमें मानना पड़ता है इसीलिए परमात्मा द्वितीय प्रक्रिया दूसरा कौन होगा वो परमात्मा ही हो सकता है और कोई हो सकता उपचार उपचारा, उपचारा। तो तो इसलिए उसके साथ क्या हमने कर दिया बिना छाते वाले को भी औपचारिक छाता वाला बिना वहन करने वाले को भी वहन कर्तृत्व तो औपचारिक उसी प्रकार से यहां पर भी औपचारिक प्रयोग हो जा रहा है उस परमात्मा में वृतपान कर स्वयं स्वयं कृत में शुष्ट भवत्य क्योंकि संसार में निकल जाता है स्वयं के मानता है अपने जिक्र दिया ना इसे बहुत बढ़िया बहुत अच्छा दूसरे बनाया तो बेकार का व्यवहार ही ऐसा है उसने बना अरे होता है सही हमने बना है हमने बनाया देखो कितना बढ़िया भले अपने बना खराब है फिर अपने रोटी जला भी अच्छा लगता है दूसरे का भी बढ़िया पका हुआ भी अच्छा लगता है ये अंतर है संसार का स्वभाव ये दूसरे ने बनाया ना जरूर कच्चा छोड़ा होगा क्यों अपने बनाया नहीं था मेरे लिए बनाया ना इसलिए जरूर कच्चा छोड़ा होगा ये दिमाग का कल की बात सुराव है लोग यही सोचते हैं जो अपने लिए बनाता है तो जरूर बढ़िया बनाता है दूसरों के लिए जब बनाता है बढ़िया नहीं बनाता है ऐसा सोचते हैं लोग लेकिन हलवाई का स्वभाव ऐसा नहीं होता हमें जब दूसरों के लिए जो बनाएगा बढ़िया बनाएगा और अपने लिए बनाता है जब वो जरूर खड़ा कर लेता है पता नहीं क्या बात आप हलवाई को कहो आप अपने लिए पकाइए जरूर शाम को जलाएगा देखना हमने एक बार कई बार एक्सपीरियंस करके देख चुका जो कहो तुम तो अपने लिए बनाओ इस चीज को जरूर कुछ ना कुछ में गड़बड़ करेगा तो नमक डाल देगा कुछ ना कुछ गटबड़ करेगा दूसरे के लिए बनाना है बढ़िया बनाएगा क्या हमको तो डिमांड और होना चाहिए ना बढ़िया हलवाई पूरे गांव में शहर में प्रचार होना चाहिए कौन अगले बार बनाएगा तो मेरे को डर रहता है उसको सिर्फ दूसरों के लिए बढ़िया बनाता है अपने लिए बने खराब हो जाए अपने लिए बनाते ध्यान नहीं देता वो इस खराब हो जाता है और विपरीत दुनिया में स्वभाव है हलवाई के विपरीत अपने लिए बनाएंगे पूरा ध्यान के बनाएंगे और दूसरे लिए बनाएंगे अरे देश में बना चला छुट्टी कर चला पड़ा पड़ा जल्दबाजी खटफट करके करके छोड़ दो ये लौकिक व्यवहार है संसार का सामान्य व्यवहार है इसलिए आश्रम में नियम क्या कर दिया अच्छे अच्छे बड़े बड़े संस्थाओं में इसलिए मंडले छोड़ लो तो नहीं हम भी बैठेंगे पंगस में सबको होगा वही हमारे लिए भी बस क्या तो करें मंडल वही खा रहे हैं इसलिए सबके लिए ढंग के बनाना ही पड़ेगा और जहा जिस आश्रम में देखो बड़े अलग खाएगा ना तब देखना बाकी सब बैगन बैगन मिलते रहेगा कद्दू मिलेगा या पानी पानी मिलेगा कि वो अलग ठाट से बनाकर खा रहे हैं मजे में अब इनको क्या मिले क्या कौन देखता? रहा ये लोक असमिन ये लोक में स्वभाव है कहते देखो कि स्वयं स्वयं कहा कर्मणा संबंध कर्म का अस्मिन शरीर भाष्य लोके मने अस्मिन शरीर गुहामने गुहायाम बुद्धौ प्रविष्ट गुहायाम गुहाम मने देखो बता दो सप्तम भाष्यकार गुहाम को गुहायाम सबसे बना लेना चाहिए द्वितिया स्रोत है विभक्ति व्यक्तिया और किए छो अब बताऊंगा अब, अब यहाँ लोकेश में कह दिया ना आपने जब शरीर कह दिया तो बुद्धि लेनी पड़ रही है अब जब लोके कर दीजिए आप हृदय ले लीजिए तब गुहम को बुद्धि रखना पड़ेगा और गुहा कर अपने दिया अपने हृदय कर देंगे फिर आगे के शब्दों को बदलनी पड़ेगी इंडिया यहां दृष्टांत आगे देखो क्या देंगे आसन में आप बैठे हैं जब आसन पे आप बैठे हैं तब तो पृथ्वी पर पे बैठे हैं या नहीं पृथ्वी पर आसन आसन पर आप तो पृथ्वी पर भी है तो शरीर में बुद्धि है सीधा कह लो या हृदय तो में बुद्धि है कह या बुहासत बुद्धि ले लोगे तो बुद्धि में ज्ञान है कहना पड़ेगा लेना तो पड़ेगा अब निर्वर होता है कि सबसे क्या मैं दो तो ले दो दो लेनी है आपने कि जमीन पर सीधा आप बैठे नहीं है सीधा परमात्मा जो शरीर में अनुभव नहीं आ रहा इस शरीर में बुद्धि गुफा ले लो या हृदय में सीधा नहीं हो रहा तो हृदय में बुद्धि को ले लो एक गुफा सबसे हृदय ले लिया तो हृदय के अंदर कोई और चीज लेनी पड़ेगी जिसका हार्दाकाश कहते हैं तो हम क्या कहेंगे हार्दाकाश सबसे ले लेंगे हृदय है, हृदय में क्या है हृदय आकाश नाम की चीज है वो ब्रह्म है कह देंगे बुद्धि में आप वृत्ति ब्रह्मा कर वृत्ति को लोग ब्रह्म लोगे चैतन्य को तो निर्वर होता है आप यार लोग के शरीर लेने से हम बुद्धि ले और उस बुद्धि में परमात्मा का प्रकरण अनुसार है, है। ना शब्द कैसे शब्द रखे हुए गए हैं उसके अंदर भाषा करते हैं गुहाम गुहायाम बुद्ध हो प्रविष्ट इसे हमारे संस्कृति में टिप्पणी देखो तो लिखा हुआ है था आसनाधार उभव बुद्धि आ गया और पर हम क्या करेंगे इसीलिए शरीर में बुद्धि ले ली जहा जैसा अधिष्ठान बताया जा रहा है लोग में हाँ। लिया पहले हाँ। कोई दिक्कत नहीं है शरीर में हृदय हृदय में बुद्धि ऐसा ले लो। तब भी व्यवस्था बन सकती कोई दिक्कत नहीं गौा, बुद्धो प्रवेश परमे परमेम गणे बाह्य पुरुषा का संस्थान अपेक्ष जो पुरुषा का संस्थान कौन है देह जिसमें आश्रित है ऐसा जो आश्रय बाहि जो विस्तार आकाश है उससे आपकी अपेक्षा से देह के अंदर एक आकाश है उस आकाश के भी अपेक्षा से अत्यंत उत्कृष्ट आकाश कौन है हृदय आकाश। इसे कहते हैं बाह्य और उसके अपेक्षा से कौन पुरुष आकाश बाह्य आकाश की अपेक्षा से ये पुरुष पुरुषावच्छिन्न जो आकाश है ये शरीर जो आकाश है ये उससे उत्कृष्ट है उससे उत्कृष्ट कौन है उस आपका हृदयावच्छिन्न जो आकाश है जिसमें बुद्धि टिकी इसमें बाह्य और पुरुष इन आकाशंस्थानों की परम कहकृष्टतम परार्थम की व्याख्या करें पर ब्रह्म अर्धम स्थान परम ब्रह्म उपलब्ध्यों ऐसे कहना परार्ध क्योंकि इसी हृदय गुफा के अंदर जाओ या बुद्धि गुफा के अंदर में ही तो ब्रह्म की उपलब्धि होती है अनुभूति होती है इसलिए उसको स्थान कर दिया स्थान के स्थान, आसन के आसन। तस्मिन परमे परार्ध्य हारदा का प्रविष्ट इसीलिए हमारे कहने का मतलब है उस परम्परार्धोता हारदाग्य भाषा का प्रयोग कर दिया हारदा काश में प्रविष्ट काशी यहां बुद्र गुफा है उसके अंदर प्रविष्ट है ऐसा छाया है दोनों नहीं है ना औपचारिक एक है वास्तविक इसलिए कह रहे हैं वे दोनों छाया और आतप के समान है अत्यंत विलक्षण कहने का मतलब परस्पर विरुद्ध है ना छाया और आतप कैसे परस्पर विरुद्ध है फिर भी साथ साथ रहते हैं बिना आत्मगा छाया नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता इसीलिए कहते हैं कि भाई ये जो छाया आतक के समान अत्यंत वृद्ध पर भी सहभावी है साथ चलने वाले हैं है संसारित असंसारित्व न क्यों विलक्षण है वो क्योंकि एक है संसारी दूसरा असंसारित्व न ऐसा कौन कहता है ये सब बातें कद ब्रह्म विदो वी कथयंती केवलम अकर्मी ना ये वी ब्रव्यता कौन है अकर्मी ब्रह्मचर्य है ना अप्रोक्ष वो कहते इतना ही बात नहीं कर्मी लोग भी कहते पंचाग्निओ गृह जो पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ लोग तीनों प्रकार के लिए जाए गृहस्ता कहते ना भाष्य कारण तो भी, भी ले सकते हैं और श्रोत भी ले सकते हैं औपासनिक भी ले सकते ये क्षेत्र नाच गया था यहाँ आप अंधु को लेने के घर से, से बिंद ब्रह्मचारी वानगरा तीन बार नाच गया था अग्नि की उपासना कौन करता है जो व्यक्ति कर्माधिकारी नहीं ये पहले बता चुका था ना जो कर्माधिकारी नहीं है कि स्वर्ग भी प्राप्त करना चाहता है उसके लिए क्या है उपासना के समान उपासना कौन सा अग्नि चैन इष्टिका का जो चैन है वो जो बाह्य इष्टिका चैन को जो जानता है वही व्यक्ति उसके अनुकूल यहाँ जो बताया गया था दिन रात वगैरह को लेकर के संख्या सात वगैरह बता करके जो अग्नि चयन करने की प्रक्रिया उपासना बताई गई थी वो उपासना कर सकता है ये चित्रनाचिकेता नाचिके तो निश्चितो तीन बार नाचिकेता अग्नि का चयन किए हुए लोग यही इन लोगों को त्राचिकेता कहते हैं उन लोगों के द्वारा भी यही बात कही जाती है यह सेतुरी नाम अक्षर ब्रह्म भयम तिथिर पारम् पारम नाचिकेतम शेम तब कहते तीन प्रकार के लोग आप कहा ना कहते हैं संसार में इन बातों को हम मान नहीं सकते क्यों इस प्रकार के तीनों प्रकार में से एक भी प्रकार के लोग आज के जमाने में इस कई में उपलब्धि नहीं ना न प्रवृत्ता है उर्पष कहता है प्रवृत्ता ही नहीं संसार का प्रवृत्ता मिलेगा सब अपने संसार में डूबे हुए, सब हुए में हैं सब गृहस्थी बने हुए हैं सब महात्मा कह करें हम तो ब्रह्मवेद्यास किसको मानते हैं इस समय न तो पंचाग्निवेत्ता है न ब्रह्मवे न त्रिमाचिक तो कौन जाने क्योंकि इष्टि का चैन ही मालूम नहीं इनको कर्मकांड का ज्ञान नहीं अब कभी कर्मकांड देखा है आपने कभी इष्टि का चैन कैसे होती देखी है आपने अग्नि का चयन कैसे होता मालूम है क्या जब इसका चयन मालूम नहीं अग्नि चयन पता नहीं उन दोनों वहां नहीं देखा है तो यहां कैसे करोगे उपासना अरे तो बाहर देखेंगे तब यहां नहीं यहाँ भी करोगे सोचोगे तुलना तो करोगे किसमें क्या चीज दृष्टि करनी है तो फिर कैसे होगा इसलिए तीनों का जानकार और करने वाले और वैसे वाले हो इसे कोई प्रमाण नहीं तो इसलिए आज के जमाने के दृष्टिकोण से आपके वचन अप्रामिक हो जाएगा अनुपल इत्या पूर्व विद्वद अनुभव विरोधम आ, अन, अनुभव विरोधम ऐसा नहीं हो सकता पूर्व विद्वत अनुभव विरोधम पूर्व विद्वानों के अनुभव के विरुद्ध में भी आप नहीं कह सकते इसलिए गह से तुरी जाना अक्षर ब्रह्म यजधातु के संप्रसारण होकर ई जाना प्रयोग कर दिया एजेंट करने वाले कर्मी एजन करने के स्वभाव वाले जो कर्मकांडी लोग कर्म नाम यह सेतु जो सेतु के समान सेतु है ये राम सेतु के समान राम सेतु नहीं सेतु के समान सेतु है ये और क्या है ये उस नाचगे दाग्नि को तथा संसार के पार करने वालों को जो अभय रूपा है अक्षरम ब्रह्म परम अभयम केसाम प्रति तिथिर पारं पार तिथिर पार इस संसार से पार करने वाले जो है लोग उन लोगों के लिए क्या रूप है ये अभय रूप है परम आश्रय रूप है और कैसा है ये? अक्षरे ब्रह्म नाचकेत और जिन लोगों ने नचकेत आग्री का चिन्ह किया उन लोगों के लिए भी ये जो क्या है परमाश्रय है अभय रूप है अक्षर है या ब्रह्म है जो जानने में जिसको जानने में हम लोग क्या हो गए वही प्रार्थना में प्रयोग कर दिया लिंग इनको प्रास ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हो ये प्रार्थना है। ऐसे ब्रह्म को जानने में हम समर्थ जो कैसा है जो ये जनशीलों का सेतु है पार कुछ करने वालों के प्रति अभय रोपा है और नाचिकेता वालों के प्रति भी वह परम आश्रय रूपा है ऐसा जो तत्व है अक्षर है ब्रह्म है उसको हम जानने में समर्थ हो गए जैसे पूर्व में ब्रह्म वेत्ताओं ने जाना है पंचाग्नि वालों ने जाना है तो नाचिकेता वाले लोग जाने हैं उसी प्रकार से उनके अनुभव का अविरोध पूर्वक हम लोग भी अनुभव कर सकते ऐसी हमारी ये समझ